यन्मे छिद्र चुषो हृदयस्य से वा वातिणन बृहस्पतिर दधा षण भुवन से य पति ये यन्मे चक्षुषो हृदय हृदयस्य मनसो जो मेरे चक्षु के नेत्र के हृदय से हृदय के ज्ञान के बुद्धि के मनसो और मन के छिद्रम छिद्र हैं वा अथवा और किसी भी इंद्रियों के जो दोष हैं उनको अति त्रिणन अत्यंत नष्ट घर्षित करते हुए बृहस्पति हे सभी बड़े बड़े लोगों के स्वामी मैं में मुझमें उनके विरुद्ध सामर्थ्य धारण कराइए या कीजिए शनो भवतु भुवन यहपति जो आप पूरे लोकों के समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं हमारे लिए कल्याणकारी हो ये तो इसमें बात कही गई ये छिद्रम चक्षुषो हृदय में आंख में और मन में जो छिद्र हैं आपके मन में छिद्र या गड्ढा है हम्म हम्म और गड्ढा तो कौन सा होगा ऐ ये तो देखना है छिद्र ही ये तो कहा है यहाँ पर कहीं पर ऐसा होता है ना बार बार जो सड़क टूट जाती है छोटी सी फिर वहां पर क्या हो जाता है तो एक कोई दोष यदि हो गया एक बार में और पुनः पुनः उसी को करते जा रहे हैं तो वो छिद्र ही रहेगा या गड्ढा बनेगा तो ऐसा कोई दोष है जिसको कि एक ही बार करते हैं दोबारे नहीं करते हैं या अधिकतम ऐसे दोष हैं जिसको बार बार करते हैं बार बार यदि दोष हो रहे हैं तो छिद्र तो नहीं रहेगा वो वह तो गड्ढा हो जाएगा <coughs> तो चक्षुशो छिद्रम चक्षु के छिद्र नेत्र के छिद्र नेत्र के छिद्र क्या हो सकते हैं या क्या है नेत्र के माध्यम से हम अनिष्ट दृश्यों को भी देखते हैं अनिष्ट दृश्य अर्थात जिन दृश्यों से हमारी ही हानि होती है जिनको हमें ही लगता है कि नहीं देखना चाहिए किंतु उनको हम देखते हैं तो ये क्या है आंख की हमारी दुर्बलता है आंख के माध्यम से हमारा जो भीतर राग होता है वो देखने के लिए बाधित करता है राग के वशीभूत होकर के हम उन दृश्यों को देखना चाहते हैं आँख को उसको हम आँख उसमें लगा देते हैं जो कि नहीं देखना चाहिए ये क्या है आंख के छिद्र हैं अज्ञान के कारण जो आंखों से हम दोष करते हैं तो राग के कारण भी होगा द्वेष के कारण भी होगा लोभ के कारण क्रोध के कारण जितने भी मानसिक विकार हैं सभी विकारों के कारण इंद्रियों से हमारा दोष होता है किसी भी अंगहीन आदमी को देख करके हमको यदि उस पर घृणा होती है नहीं उसकी प्रति करुणा की भावना यदि नहीं जागती है दुर्बल है दीनहीन है असमर्थ है धार्मिक है लेकिन ऐसी स्थिति में यदि देख करके हम उनसे किरण करुणा न करके उनके प्रति घृणा करते हैं उपेक्षा कर देते हैं हटाने भगा देते हैं उसको तो ये क्या हो जाएंगे देखना ही नहीं चाहते तो ये नेत्र के विकार हो जाएंगे है किसी भी कुरूप को देख करने देखने मात्र से यदि हम घृणा करते हैं अन्याय करते हैं उसके ऊपर अधर्म करने लग जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे नेत्र के फिर छिद्र हैं दुर्बलता और या विकार हैं ये कोई भी वस्तु अच्छी और बुरी हो सकती है उसका अपना स्वरूप होता है वो लेकिन हमारी अपेक्षा से वो अच्छी बुरी हो सकती है अच्छी वस्तु भी हमारी अपेक्षा से कभी बुरी होती है और बुरी वस्तु भी हमारी अपेक्षा से अच्छी होती है तो uh. so, होती भी है और लगती भी है एक uh. वस्तु का बुरा होना और एक वस्तु का बुरा लगना तो जो वस्तु हमारी अपेक्षा से मतलब हम ठीक ठाक हैं धर्माचरण से युक्त हैं ऐसी स्थिति में भी अगर सामने वाली वस्तु बुरी लग रही है तब तो वो बुराई उस ठीक है उसका बुरा लगना ही चाहिए किंतु हमारे अंदर ही दोष होता है और वस्तु भी बुरी होती है तो भी अपना ही पहले देखना पड़ेगा वस्तु की उपेक्षा ही करनी पड़ेगी और कभी ऐसा भी होगा वस्तु ही बुरी है और हमको अच्छी लग रही है तो ऐसी स्थिति में अब क्या है ये पूरा ही दोष अपना है वस्तु भी बुरी है हमको भी बुरी लग रही है तब तो ये ठीक है और लेकिन वस्तु बुरी है हमको बुरी लग रही है नहीं मान रहे हैं उसको पर अन्याय कर रहे हैं उसके कारण तो अब ये हमारी दृष्टि में दोष होगा वही उदाहरण वही होगा जो भी वस्तु दीनहीन अनाथ कोई व्यक्ति है प्राणी है अब उससे क्या करते हैं हम उसकी निदान की बात नहीं सोचते हैं उसके उससे पिंडा छुड़ाने की बात सोचते हैं हम सोचते हैं हमारे सिर पर भार आ गया ये हटाओ इसको किसी तरह से नष्ट कर देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में दोष है वहाँ पर करुणा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि इसके ये दोष दूर हो जाएं बस और ये भी नहीं इतना भावना तो ये रहेगी अब रही की सहायता कितनी करनी है उसकी बहुत असमर्थ व्यक्ति है रोगी व्यक्ति है अंग भंग हो गया है कुछ भी हो गया उसको वो गंदा संधा आता है असमर्थ है लेकिन धन से तो ऐसी स्थिति में भावना तो रहेगी करुणा की लेकिन अब हम समय कितना लगाएंगे ये आवश्यक नहीं होता है फिर सारा सारा समय उसी के ऊपर लगा दें उसको ठीक करने में ये नियम नहीं होगा क्योंकि एक तो है नहीं संसार में ऐसे एक ही असमर्थ नहीं होता है ना एक के बाद दूसरा दूसरे के पास तीसरा नंबर ही नंबर होता है तो अगर हम एक के पीछे लग जाते हैं तो दूसरा बच जाएगा तो फिर हम केवल उसी में लगे रह जाएंगे तो भी हमारे पास समय नहीं बचेगा कमी पड़ेगा दूसरे फिर भी रह जाएंगे तो इस कारण से ये नहीं होता है अपना सारा झोंकना होता है अपने को भी सुरक्षित रखना है फिर दूसरे की भी रक्षा करनी चाहिए समय उसके लिए भी योगदान देना चाहिए एक दरिद्र व्यक्ति है उसको दान देना चाहिए लेकिन देते देते ये नहीं होगा हम भी दरिद्र हो जाएंगे तो दरिदी यदि हम भी देते देते हो जाए तो हम तो फिर भी उसी में आ गए फिर वो दोष गया का? वो तो वही दोष बन गया फिर किसी को पढ़ाना है सिखाना है उपदेश देना है उपदेश देते देते इतना देने लगे कि अपने लिए ही नहीं रहा समय अपना उपदेश लेना था वो बंद कर दिया तो हम भी उसी में चले गए फिर तो अपनी जड़ काट दी तो जड़ काट दी तो आगे कहां से बढ़ेगा पेड़ इस कारण चाहे धन के विषय में है बल के विषय में है या बुद्धि के विषय में किसी भी क्षेत्र में होगा सहयोग उतना ही देना होता है जितने की अपना विनाश नहीं हो अपनी स्थिति को सुरक्षित रहते हुए दूसरे को देना चाहिए सर्वथा नहीं देते तो भी हम नष्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारा जीवन अकेले से नहीं चलता है कोई ऐसा व्यक्ति प्राणी नहीं है जो अपने दम पर जी ले संसार में जी नहीं सकता है वो बचपन से लेकर के चाहे जवान हो गया हो कितना ही समर्थ धनवान हो गया हो अपने बल पर जी नहीं सकता है व्यक्ति तो दिन रात हमको दूसरे की अपेक्षा होती होती है इस कारण से केवल मेरा हो जाए दूसरे का ना होवे ये दोष में आएगा फिर इस कारण से हमें दूसरे की सहायता करनी तो चाहिए ही सामाजिक रूप में करते हैं संगठन रूप में करते हैं किसी भी रूप में करते हैं सकाम रूप में भी और निष्काम रूप में भी करनी चाहिए यानी दूसरे को देना तो है दूसरे की सहायता करनी तो है ये अनिवार्य रहेगा पर करने के पीछे अपना भी नष्ट हो जाए ये देखना होगा तो हमारे चित्त के अंदर क्या होते हैं ये यानी अज्ञानता के कारण ऐसे सारे दोष होते हैं तो रूप के यानी नेत्र के जो दोष होंगे किसी भी कुरूप को देख करके हम घृणा नहीं करेंगे करुणा करेंगे और उसका जहाँ तक हटा सकते हैं उन दोषों को उनको हटाने का प्रयास करेंगे कोई अंगहीन व्यक्ति होता है तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है उसको फिर चिढ़ाते हैं ना लंगड़ा है तू भाग यहां से ऐसे बोल देते हैं हैं तिरस्कार करते यानी उनके जो भी अंगों में कमी है, है लंगड़ा है जो भी होता है तो वो कैसे बुलाते हैं उसको उसी नाम से बुलाते हैं जिससे कि उसका वो दोष प्रकट हो ऐसे हमारा व्यवहार में भी लगभग वही होता है जो उसका एक नाम होता है ना अच्छा वाला उसको नहीं लेते हैं ना उसके जो उपनाम होते हैं वही चलते हैं बचपन में भी वही होता है बड़ों में भी जो समान वाले होते हैं यानी गंभीरता जब होती है तब तो उसका ठीक नाम लेते हैं लेकिन गंभीरता से हटकर के चलते हैं तो उसका हमेशा उपनाम लिया जाता है जो चिढ़ाने के नाम यानी किसी दोष को जो प्रकट करता है ना जो नाम वही नाम लिया जाता है तो उस नाम को लेते समय अब दृष्टि क्या है उसके दोष के ऊपर है दृष्टि अंधा लंगड़ा जो भी कुछ कहेंगे उसको ऐसे ही रास्ते में या कहीं भी समाज में चलते हैं तब कोई गंदा सुंदर पहन रखा है तो उसको हम बैठने नहीं देते ना अपने साथ में तो ये तो ठीक है कि हम उसको अपने साथ ना बैठाएं उसके भी जो दो गंदगी अपने को लग जाएगी लेकिन वहाँ ये जानना पड़ेगा कि आखिर इसकी व्यवस्था क्या है जानबूझ करके ये गंदा रहता है नहाता ही नहीं है या फिर इसके पास इतने पैसे नहीं है पानी नहीं है साबुन के पैसे नहीं है उसके पास वो कैसे कपड़े धोएगा रोज तो एक व्यक्ति व्यवस्था के कारण भी गंदा गंदा रह सकता है और दूसरे का होता है स्वभाव भी होता है सुअर की तरह उसका स्वभाव भी हो जाएगा पैसे तो उसके पास हैं पानी भी है लेकिन नहाता नहीं है महीने तक भी नहीं नहाते हैं व्यक्ति कई कई होते हैं शायद बरसों तक नहीं नहाते होंगे ऐसे भी मिल जाएंगे होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों से तो फिर करनी चाहिए उपेक्षा पानी भी है उसके पास तावन भी है फिर भी नहीं धोता ना आता है तो वो व्यक्ति तो फिर छोड़ने जो उसको तिरस्कार करना चाहिए नहीं तो नहीं मानेगा वो पर तिरस्कार या उपेक्षा उतनी स्थिति में करनी चाहिए अपने को मान के ये करना चाहिए इसका दोष हटे एक होता है कि मेरे से दूर रहो तुम मैं बहुत अच्छा हूं तुम बहुत खराब हो इसलिए मेरे से दूर रहो तो इस रूप में तिरस्कार तो दोष हो जाएगा लेकिन बिना तिरस्कार अपमान के वो मानता ही नहीं है उसको समझ में नहीं आता है जितनी सहानुभूति प्रकट करेंगे उतने वो चिपकेगा और अपने दोस्तों को सही थी चिपकेगा तो ऐसी स्थिति में बिना तिरस्कार उपेक्षा के वो मानेगा नहीं तो वहां अब जो हम उसका तिरस्कार रहे हैं वो दोष में नहीं आएगा वो उसके बिना नहीं मानेगा वो जैसे पशु है वो खा रहे हैं ये फसल खा रहे हैं तब उसको हाथ जोड़ के कहते रहो आप चले जाइए यहाँ से चले जाइए यहाँ से तो वो सुनेंगे क्या वो तो केवल लठ की भाषा सुनेंगे और कुछ नहीं सुनते वो तो ऐसे होता है व्यक्ति भी मनुष्य भी उसके चित्त बहुत अधिक दूषित जब हो जाते हैं तो शिष्ट भाषा भी नहीं समझता है वो उसके प्रति सहानुभूति के शब्द को तो उल्टा और बढ़ेगा वो तो इस कारण से लौकिक स्तर वाले के लिए सब चलता है उसको मारना भी पड़ता है तिरस्कृत करना पड़ता है अपमानित करना पड़ता है सारे कुछ होते हैं लेकिन दोष उसमें ये आ जाता है कि हम उसको नीचा मान कर के अपने से निकृष्ट मान के करते हैं मैं अपनी सुरक्षित अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं सारा कुछ करते हैं उसकी सुधार के दृष्टि से नहीं करते हैं तो इतना भाग दोष का होता है क्रिया वैसी होगी एक बहुत अच्छा व्यक्ति और बहुत खराब व्यक्ति जैसा ही हो जाता है एक स्तर पर कभी जैसे पहिया देखा है ना आपने बहुत तेज घूमता है पहिया तो जैसे खड़ा पहिया दिखता है ना वैसे दिखेगा वो कम गति वाला थोड़ा कम गति में घूम रहा है तब तो पहिया घूमता हुआ दिखेगा लेकिन बहुत तेजी से घूम रहा है तो खड़ा और घूमने में अंतर नहीं लगता है ऐसी होता है कि बहुत ऊंचे स्तर का जो व्यवहार करता व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में और सामान्य व्यक्ति के व्यवहार में अंतर नहीं होगा वो भोजन खा रहा है मान लो तो भोजन खाते हुए एक लौकिक व्यक्ति जैसे भोजन खाएगा वो भी खा लेगा वैसे ही वो भी रस लेके खाएगा जो भी होगा वैसे वो खा सकता है लेकिन चित्त में अंतर रहता है वो भोजन को इस रूप में के खाए गए दोस्तों दो इसमें दोष हैं दुख तो है लेकिन इतना भाग गुण का है तो उतना हम ले लेंगे तो खाते समय उसको ऐसे ही दिखेगा जैसे एक साधारण व्यक्ति उसको रुचि लेकर के खाता है लेकिन मानसिकता में अंतर होता है ऐसे किसी व्यक्ति को जो बहुत समर्थ व्यक्ति होता है वो दंड भी देता है जोर से भी बोलेगा डांटे भीगा सब कुछ करेगा उसको लेकिन डांटने में उसमें अंतर रहेगा में अंतर होगा, उसका डांटना केवल उसके सुधार की दृष्टि से होगा लेकिन सामान्य व्यक्ति डांटेंगे वैसी वो भी पर वो डांटेंगे अपने को बचाने के लिए अपने को बढ़ा दिखाने के लिए करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं ये अंदर के दोष हैं, अंतकरण के तो किसी को हम आंखों से देख करके यदि उसकी उसका तिरस्कार करते हैं अपमान करते हैं नीचा मानते हैं निकृष्ट समझते हैं तो ये आँखों के दोष हैं तो इन दोषों को हमें हटाना चाहिए वहाँ दोष कैसे हटेंगे वहाँ यही होगा कि उसकी स्थितियों को देखो उसमें क्या व्यवस्था है क्या कमी है किस कारण से ऐसा हुआ कारणों को विचारना चाहिए कारण समझ में आने पर वो अंदर से वो दोष हट जाएंगे बाकी जो चीज ऐसी होती है ठीक होने पर तो वैसी दिखाएगी तो यथार्थ रूप में सामान्य रूप से हमारी जो भी आंखें पांचों इंद्रियां हैं वो यथार्थ ही दिखाती है तो इससे यह भी होगा कि कोई भी वस्तु सामान्य रूप से जैसी दिख रही है हमको वैसा ही देखने का प्रयास करना चाहिए कोई सुंदर फूल है बहुत सुंदर लग रहा है तो वस्तुतः सुंदर ही है वो एक बार पहली दृष्टि किसी चीज पर जाएगी ना आप तो पहली दृष्टि में वस्तु जैसी दिखिए वैसी ही होती है अंतर दूसरे क्षण से होता है दूसरा क्षण होते ही हमारे मन में जो उसके प्रति संस्कार हैं वो जुड़ जाते हैं वहां से अंतर आने लगता है वो फूल देखा वो लाल है जैसा भी है वो दिख जाएगा इसके बाद अब आप यानी उसके बारे में वो करने लग जाएंगे मीमांसा ये देखो ये कितना अच्छा है तो कितना अच्छा है तो आप उदाहरण लाएंगे कि वो उसके उतना उसकी तरह है ये तो जब आप कहेंगे ना उसकी तरह है तो ये अब उसका स्वरूप नहीं है ये आपने पहले जो देख रखा था और वाला सुंदर फूल उसके संस्कार आपके पास थे उसने अब मिला दिया आपने इसमें अब ये दोगुना अच्छा हो जाएगा तो यहां से उसका स्वरूप नहीं रहा इंद्रियों का नहीं है अब ये भाग ऐसे किसी व्यक्ति को है एक बार में देखा उसको तो एक बार में देखने से ना तो राग होगा ना द्वेष होगा पहली दृष्टि में आते ही वो राग द्वेष नहीं होता है उससे लेकिन खड़ा होने के बाद अब कहेंगे आ रही तो वो है ऐसा है बहुत अच्छा है ये जो बहुत अच्छा है ये वो अपना हो गया अब तो ऐसे ही पीछे से अगर संस्कार है इस तरह के किसी अच्छे व्यक्ति को देख करके आपने अच्छा भाव प्रकट किया है तो यहाँ भी हो जाएगा लेकिन वो बहुत सुंदर व्यक्ति है लेकिन आपके साथ विदु उसका कोई शत्रुता है या कहीं पर झगड़ गए हैं आप या आपने आपने उस, आपको उसने कोई दुख दे दिया है तो उसी रूप आकृति का आदमी अब अगर आएगा ना तो भले ही वो अच्छा रहेगा लेकिन अब आपको लगेगा कि यह दुष्ट हो सकता है तो यहाँ से क्या हुआ अपने वाला जुड़ गया उसके साथ उसका अपना वाला नहीं है भाव स्वरूप नहीं है वैसे सभी वस्तुओं के बारे में होते हैं जितने भी रूप वाली वस्तुएं पहले भी हमने देखी होती है वो तो उसके संस्कार हमारे पास रहते हैं मन में तो उस वस्तु के आते ही अब हम दूसरे क्षण जोड़ देते हैं ये हमको पता नहीं लगता है तो इंद्रियों से जितना भी भाग दिखेगा वो सारा का सारा यथार्थ होता है तत्व होता है लेकिन मन के साथ जुड़ने पर अब वो तत्व भी रह सकता है और विपरीय व्यक्ति भी बन जागी उसकी दोनों चीज़ें हो जाती है तो ये देखने का होता है इसलिए यहाँ पर कहा गया हमारे जो नेत्र के विकार हैं मतलब नेत्रों से देखने के बाद अब हमारा जो मानसिक दृश्य युक्त ज्ञान जुड़ जाता है उसको आप हटा दीजिए ऐसे ही हृदय के हैं हृदय का मतलब हुआ काम क्रोध जितने भी सारे हैं सीधे सीधे नेत्रों के विकार में ये बाहि भी आ जाएंगे कम दिखना है या जो कुछ है तो ये सब भी आ जाएंगे और मन के कारण जो दिखना है वो भी आएंगे दोनों लिया जाएगा यहाँ हमारे भौतिक रूप में भी इंद्रियों में विकार नहीं होने चाहिए क्योंकि भौतिक विकार होने पर भी वस्तु हमको ठीक नहीं दिखती है मान लो कम प्रकाश हो गया तो कम प्रकाश में आप कोई चीज अच्छी नहीं दिखेगी तो अब अच्छी नहीं दिख रही तो जैसी भी दिख रही है अपना निर्णय उसके अनुकूल होने लग जाएगा पुस्तक है ठीक ठीक प्रकाश अभी ये तो पढ़ने में आ रहा है कम प्रकाश होने पर कोई भी शब्द इधर उधर हो जाएगा तो होते ही निर्णय तो उसके अनुकार हो जाएगा ना जैसा वाक्य शब्द आया उसके अनुसार सोच निर्णय ले लेंगे तो ये क्या है बाहरी दोष दोषें भौतिक दोष के कारण भी हम उल्टा निर्णय ले लेते हैं ये अंदर के विकार नहीं है लेकिन बाहर के कारण हो जाएगा कम प्रकाश में भी उल्टा निर्णय ले लेंगे एक तो बुद्धि से ही लेते हैं ठीक पढ़ में पढ़ रहे हैं तो भी जो मन में रखा हुआ वही भाव लेते हैं एक ही पुस्तक का दस व्यक्ति अध्ययन करेगा तो वो दस भाव विचार व्यक्त करेगा एक ही चीज़ को दस व्यक्ति देखेगा तो दस ढंग से बोलेगा वो तो वस्तु तो एक ही ढंग की रहेगी ना वो दस ढंग की नहीं हो सकती है लेकिन दस आदमी से उसके बारे में पूछिए तो वो दस बात बताएगा तो वो नौ उसके अपने होते हैं जितनी बातें दस के मिल रहे हैं वो तो उसके हैं लेकिन अधिकतम जो नहीं मिलते वो अपने अपने होते हैं ऐसा ही होता है यहाँ हमारे भी हृदय में मन में क्या होते हैं सभी वस्तुओं के प्रति वे होता है तो इन विकारों को हर समय हमारे मन से काम क्रोध लोभ जितने भी है ये सभी हटने चाहिए हटाने चाहिए ये मन के विकार हृदय के विकार हैं मन के विकार क्या हैं? मन के विकार हैं उल्टा झट निर्णय लेना ये सोच लेना किसी के बारे में बिना परीक्षण के जो काम करते हैं ना कोई भी चीज़ का झट निर्णय बिना सोचे ले लेते हैं सामने कोई व्यक्ति आया ये तो बहुत खराब होगा इसको हटा दो पीछे उसके साथ ना कोई परिचय किया ना बातचीत की ना जानकारी ली और निर्णय ले लिया वैसे ही ऐसी किसी वस्तु को देख करके चलते चलते अपना ये तो बहुत खराब होगी पीछे नहीं सोचा उसके बारे में तो मन से यानी कि बिना चिंतन किए विचार किए संकल्प किए जो निर्णय ले, ले लेता है ये मन के छिद्र हैं हो चाहे पढ़ने में भी होगा देखने में होगा लेने देने में सभी में हो जाएगा कोई व्यक्ति किसी ने कहा कि ये चीज़ मुझे चाहिए आपने झटका दिया हाँ दे दूंगा ये नहीं सोचा कि पता नहीं मेरे पास है भी या नहीं है वो उसको प्रसन्न करने के लिए एकदम बोल दिया कि हाँ दे दूँगा ये तो अब ये क्या हो गया मन के छिद्र हो जाएंगे ऐसे किसी के पास कोई अच्छी वस्तु दिखी किसी के घर में गए और कोई वहाँ अच्छी वस्तु दिखी थी और आपने सोचा ये तो मुझे भेंट कर देता तो अच्छा था तो अब ये क्या हुआ बिना सोचे समझे संकल्प हो गया ये बुरा संकल्प ये मन के दोष हैं ऐसी लेने में भी देने में भी सोचने में विचारने में हर जगह क्या होता है कि संकल्प आदि में दोष आते रहते हैं ये सभी के सभी मन के विकार हैं तो ऐसे जितने भी विकार हैं सारे के सारे के दोषों का हट हटना चाहिए यानी ईश्वर से प्रार्थना की गई कि आप इनको अति त्रंडन अत्यंत घिसते हुए ऐसे किसी दोष को जैसे घिस देते हैं ऐसे इनको घिस दीजिए मिटा दीजिए तो अब मिटाने में क्या होगा ईश्वर से प्रार्थना यानी जो अंदर के दोष होते हैं वो बिना एकाग्रता के या ईश्वर की सहायता के बिना नहीं चाहते कुछ मात्रा में जो हम दोष हटा लेते हैं वो किसी दूसरे के निमित्त से हटते हैं यानी कोई हमको देखने वाला होगा कोई टोकने वाला होगा या किसी तरह से हमसे बलवान होगा तो ऐसी अवस्था में तो हम उन दोषों को हटा सकेंगे हट जाते हैं यानी वो दोष नहीं करते हैं लेकिन स्वतंत्र स्थिति में हम उसको दोष नहीं मान पाते फिर भी ये दोष रह जाते हैं तो स्वतंत्र रूप में यानी हम हर सर्वथा निर्वाद हैं इस स्थिति में अपना जो दोष समझ में आता है वो वास्तविक निदान है दोषों का मैं किसी के प्रति अभद्र बोलता हूँ कि नहीं मैं किसी का तिरस्कार करता हूँ कि नहीं ये शांति से बैठ करके अपने मन से निर्णय आना चाहिए किसी रूप के प्रति आकर्षित होता हूँ कि नहीं ये शांत एकांत स्थान में निर्णय होना चाहिए इसका वहां निर्णय होगा तब हटेगा और कोई भी दोष ये दोष है जैसे ही मन में निर्णित होता है एकदम वो हट जाता है जब तक ये दोष दोष है ऐसा निर्णय नहीं होता है तब तक नहीं हटता है वो दबाव से करते नहीं है उस दोष को ये तो ठीक होगा बुराचरण नहीं करेंगे लेकिन वो बुरा है ये मानेंगे नहीं उसको तो जब तक हम बुराई को बुराई मान नहीं लेते हैं तब तक तो वो हटती नहीं है करते नहीं है ये अलग बात हुई बुराई करते नहीं है जैसे कि होता है ना रोगी असमर्थ व्यक्ति है हर चीज अब वो खाता नहीं है लेकिन नहीं खाने का है ये नहीं मानता है वो डॉक्टर ने उसको मना कर दिया है कि नहीं खाना चाहिए इसको तो अब वो नहीं खाएगा जैसे तमाकू वाले होते हैं अब उनको जब दिख जाता है कि कैंसर हो ही गया और आगे अब काम नहीं चलेगा तो अब वो मान जाते हैं नहीं खाते हैं लेकिन नहीं खाना चाहिए अब भी नहीं मानते हो ये खाने की वस्तु नहीं है ये नहीं आता है अभी भी समझ में तो जब तक ये सारे के सारे के मन में बैठे हुए हैं तो ये जो विकार होते हैं अपने निर्णय से ही जाते हैं दूसरे के कहने से नहीं जाते हैं दूसरे के कहने से हम रुक तो जाएंगे इसी कारण से क्या होगा ना संसार में जितने भी चोरी डकैती बुरे काम हैं, ये पुलिस से डंडे से सिपाही से कभी नहीं मिटेगा कोई राजा इसको चाहेगी कि हम दंड दे करके हटा देंगे तो कभी नहीं जाएगा संसार से ये तो राजा से सारी की सारी बुराई कभी नष्ट नहीं होगी ये बुराई तब जाती है जब व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण करता है उसी से ये हटते हैं समूल जो नाश करने का उपाय है ना इसीलिए आध्यात्मिकता जो ध्यान है समाधि है इन दोषों को मूल से हटाने का यही है उपाय इसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है और स्वयं निर्णय लेता है कि ये दोष मैं कर रहा हूं ठीक नहीं है तो जब उसको स्वयं समझ में आता है कि ये ठीक नहीं अब वो कहेगा कि मैं छोड़ दूंगा इसको यहाँ के बाद जाएगा दोष जब तक स्वयं निर्णय नहीं, नहीं लेता है तो दूसरे जब नहीं देखेगा तब कर लेगा चोरी करते चोरी की आदत है अपनी तो दूसरा जब तक देख रहा है हम नहीं करेंगे लेकिन जैसे ही एकांत मिलेगा कर लेंगे एक स्थिति में नहीं मिलेगा दूसरे में कर लेंगे तो ऐसे होते रहता है इसलिए बाहर के लोग चाहे गुरु हैं आचार्य है राजा है इनका अनुशासन हमारे बाणी तक तो होता है मन पर नहीं जाता है कभी भी उनके सामने हम बुरा नहीं बोलेंगे ठीक है बुरा नहीं करेंगे लेकिन सोचना नहीं छोड़ेंगे तो अब मन में पड़ा है तो जैसे एकांत मिलेगा थोड़ा सा अवसर मिलेगा और दिन रात किसी के पीछे कोई हो नहीं सकता कहां तक रहेगा पीछे तो इसलिए वो अवसर जैसे ही मिलता है हम दोष कर लेते हैं तो इसलिए अब कहा गया यहां ईश्वर से प्रार्थना की गई ईश्वर से लेकिन कहां बचेंगे लोगों से तो हम बच जाएंगे कि चलो वो नहीं आएगा यहाँ पर नहीं आएगा लेकिन ईश्वर से बचने का अब कोई स्थान नहीं होता है तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर मेरे हृदय में है तो अब क्या होगा अब ये दोष हटेंगे जब तक ये नहीं आता है कि ईश्वर मेरे हृदय में सारे दोष नहीं हटते दोषों को हटाने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि को के विरुद्ध केवल ईश्वर है और वो हर जगह है तो हर जगह जब हम ईश्वर को मान लेते हैं अपने हृदय में भी मान लेते हैं तो दोषों के निदान का अंतिम उपाय यही है इसके अतिरिक्त तो और कभी दोष नहीं जाते हैं बाहर के दोष चले जाएंगे लेकिन जैसे अहंकार का दोष होता है समाधि आदि में भी है ना आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काम क्रोध आदि हटाने का बताया जाता है उपाय और बहुत अधिक मात्रा में हटते भी हैं लेकिन ऐसे लोगों के भी जो नास्तिक है योगाभ्यास वो भी करते हैं उनके अंदर अहंकार वाला जो दोष होता है ना स्वस्वामी संबंध वाला दोष ये नहीं जाता है कभी और जा नहीं सकता है क्योंकि दो सर्स में दंड से जाते हैं या अधिकारी के कारण जाते हैं जब कोई व्यक्ति स्वयं हो गया कि मैं ही सब कुछ हूं तो अब कैसे निर्णय लेगा फिर दूसरे को तो अपेक्षा नहीं रखेगा ना तो जो मन में आएगा वो करेगा ही और सब कुछ जान सकता नहीं ये। जीवात्मा अल्पज्ञ होने के कारण सब कुछ जान नहीं सकता और जान नहीं सकता और अपने को मान लिया कि मैं सबसे बड़ा हूं तो अब दोष तो रहेगा ही करेगा ये अहंकार के कारण तो उस करता है इस कारण से अहंकार वाला दोष नहीं जाता है ये अहंकार वाला दोष ईश्वर के ही सानिध्य से जाता है तो यहाँ पर इसीलिए ईश्वर को ही माना गया कि आप ही हमारे दोषों को पूरी तरह से घिसने वाले होइए इनको नष्ट कर दीजिए यानी ईश्वर के स्वरूप को इस रूप में हम मान लेते हैं तो ये दोष मूल से नष्ट हो जाते हैं और वो भी किस रूप वाला बृहस्पति बृहस्पति के दो अर्थ हैं ब्रह माने बड़ा तो हमारे पास एक ज्ञान है और एक धन ये दो होते हैं दोष के कारण बनते हैं धन के कारण व्यक्ति अन्याय करता है या फिर बुद्धि से चतुराई करके छल कपट धोखा आदि जो व्यक्ति देता है ना दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी अगर बुद्धिमान हो तो वो छल कपट करता है और नहीं तो सीधे आदमी डंडा यानी लुट के लेता ही है अन्याय करने के दो ही कारण हैं, एक धन और बुद्धि तो अब ईश्वर को यहां बृहस्पति कहा गया यानी दोनों के स्वामी हैं। धन का मतलब बड़े से बड़े पदार्थ जो भी हो सकते हैं इनका भी स्वामी ईश्वर है और ज्ञान के भी स्वामी ईश्वर हैं। तो अब दोनों पर ईश्वर का अधिकार हो गया तो इससे क्या होगा ना तो हम धन के विषय में भी ईश्वर का तिरस्कार कर सकेंगे न तो बुद्धि के क्षेत्र में कर सकते हैं अगर हम बुद्धि में सबसे अधिक ईश्वर को मान ले और संपत्ति में भी मान ले तो अपने आप हमारा समर्पण हो जाता है इस कारण से यह बृहस्पति शब्द को लिया गया है कि आप बड़े से बड़े पदार्थों के स्वामी हैं और बड़े से बड़े ज्ञान विज्ञान वेद आदि के आप देने वाले हैं तो आप इस स्वरूप वाले जो हैं वो हमारे दोषों को नष्ट कीजिए और तद धातु फिर वो क्या कीजिए हमारे अंदर भरिए धारण की यानी दोषों को हटाने वाले जो गुण है उसके विपरीत गुण दोषों को हटाने का विपरीत गुण क्या है जितना जितना संसार की उपेक्षा करते जाएंगे तोकि वस्तुओं की इसके बिना मेरा काम चल सकता है इसके बिना भी मेरा काम चलेगा यानी अपने स्वरूप की उपस्थिति बाहर के पदार्थों को हम कब तक चाहते हैं जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानते दिन रात हम अपने ही स्वरूप को भरने के लिए ही हर चीज इकट्ठी करते रहते हैं कोई भी विद्या भी इकट्ठी कर रहे हैं धन इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि अपने अंदर कमी मानते हैं और वो कमी क्या है संतुष्टि तृप्ति नहीं होती है तो एक किसी भी वस्तु से थोड़ा सा सुख मिलता है वो हट जाता है अब इसी कारण से फिर दूसरे का करते हैं क्योंकि वो सुख पर्याप्त नहीं हुआ तो अब ये एक के बाद दूसरा दूसरे तीसरा जो करते जाना है यही इसका गड्ढा है कामना ही कह लीजिए कामना ही गड्ढा है तो ये कामना तब जाएगी जब भीतर से अपेक्षा बंद हो जाएगी बाह्य चीजों की अपेक्षा हट जाएगी और भीतर से ईश्वर का जो सुख मिलने लग जाएगा वहां से ये गड्ढा भरना शुरू हो जाएगा तो इस कारण से आप अपने स्वरूप को मेरे अंदर प्रकट कीजिए यह हमारे तत्व जो व स्वरूप हमारा जो स्वरूप है उसको हम जाने तो इन दोनों स्थितियों से ये अपना भरेगा शन्नो भवतु भुवनेश्वर यस्पति जो पूरे संसार के स्वामी हैं रक्षक हैं रचयिता हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी होबे यानी हमारा जो व्यवहार हो आचार आचार होबे सभी ईश्वर के अनुकूल हो जाए तो इस स्थिति में फिर हमारा कल्याण हो जाएगा ये भाव हम्म हा ये इसमें ये लिया गया है कि अभी हम थोड़ी सी चलाकी कर रहे हैं ईश्वर के ऊपर लाद रहे हैं कि आप ही ठीक कर दो अच्छे हो ना आप यानी कि हम अभी कर नहीं मूल अर्थ ये है कि हम अपने दोषों को अपने ही सामर्थ्य से नहीं हटा पाएंगे प्रयोग कर देंगे हाँ लगा देंगे लेकिन उसके बाद भी पूरा नहीं हटेगा उससे तो हम नहीं हटेगा पहले ही उसकी पढ़ाई करें या कम करें नहीं ये इसमें ईश्वर को एक तरह से वो दिया गया है कि सर्वथा समर्थ आप ही हैं तो आपकी कृपा से ही ये दोष दूर होंगे हमारे भी यानी आप कृपा करो इसका मतलब है कि ईश्वर की भावना तो हमारे प्रति रहती है कि आप यानी दोष वो नहीं रहे किसी के अंदर ये ईश्वर की तो है ही कामना पर इसको हम समझ भी ले माता पिता गुरु आचार्य जो हमारे प्रति हित की भावना रखते हैं लेकिन हमको समझ भी नहीं आता है ना वो तो वो भले ही रखते हैं वो करते रहते हैं अपना अपना उल्टा करते हैं सब कुछ तो ऐसी ईश्वर की भी भावना तो रहती है लेकिन उस भावना को नहीं समझते हैं तो नहीं समझने के कारण हम उल्टा करते हैं लेकिन अगर ये हम मान लें तो अब नहीं करेंगे हम सहयोग करने लग जाएंगे और दूसरी बात है कि आपके उसमें आप बहुत अच्छे हो तो इसका मतलब है कि केवल एक तरह से समर्पण की वो स्थिति आप ठीक कर दो अपने किए बिना नहीं ठीक करने वाला वो करने तो अपने को ही पड़ेंगे लेकिन ये कहा जाता है ना कि आप अच्छे करके हैं यानी आप उनकी प्रशंसा की जाती है प्रायः यानी बिना प्रशंसा के हमारी क्या होती है ना उन किसी के प्रति वो समर्पण भावना नहीं बनती है चाहे बराबर मान के चल रहे हैं या तब तो उसके प्रति झुकेंगे नहीं झुकना तभी होता है जब हमारे लिए वो प्रशंसनीय हो जाए आदर जब हम देते हैं तब उसकी बात मानने की इच्छा होती आदर नहीं देते तो नहीं होती इच्छा तो ये आदर प्रकट करना है मुख्य अर्थ